के माध्यम से द्वैत संबंधी तर्क द्वैत संबंधी विचार का निराकरण करके अद्वैत का सिद्धि किया जा रहा है आगे अभी पूर्व दूसरा संकल्प ला रहा है अभी अब तैतरीय उपनिषद में जो पांच कोश है वो पांच कोश को जो जीवन देता है चैतन्य देता है वो सबसे अंतर है अंतरतम है और वो आत्मा है ऐसे कहा गया तो उसके आधार पर अभी पूर्व पक्ष शंका दिखा रहा है द्वादश श्लोक अच्छा एकादश का थोड़ा बचा है ना सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इस प्रद हो तो गया था पर आत्मा यह पूर्वम ये पाँचों कोश का जो वास्तविक स्वरूप है वो आत्मा है वो पर पर एवं आत्मा तथा परमात्मा यह पूर्वम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ऐसे कहा गया था आगे टीका में प्रकरण विच्छेद प्रकरण अविच्छेदनाथ प्रकरणम अनुसंधते प्रकरण अविच्छेदनाथ पूर्व पक्ष यह कहेगा कि आपने अभी कहते हैं कि जो कोषों का आत्मा है वही सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म में जो कहा गया था तो वो सत्यम ज्ञानम अनंतम जहाँ कहा गया था वो प्रकरण अलग है कोषों का विचार ये प्रकरण अलग है तो ये दोनों प्रकरण अलग होने से सयव पर आत्मा जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कहा गया था ये नहीं होगा ये दोनों अलग प्रकरण है पूर्व पक्ष का शंका चार नंबर टिप्पणी इसको दे दिया प्रकरण अविच्छेदनाथमित सत्यदि ब्रह्म प्रकरण पृथक और ततो भिन्नत्वेन च कोष प्रकरण ये दो प्रकरण अलग अलग हो गया mm -hmm. सिद्धांत किंतु तो कहता है कि नहीं प्रकरण का विच्छेद नहीं हुआ अविच्छेद है इसको दिखाने के लिए प्रकरण अनुसंधत् प्रकरण का अनुसंधान करते हैं तो प्रकरण <coughs> एक ही है ओक्यम बदती अनु सम्ते अनु आगे धातु है दू धाएँ धारण पोषण उसे धत्ते ये धा दा धातु ज्योति आदि गुण का है तो होने से अभ्यास में आ जाएगा ध आगे रहा धातु धा धा के पर में आत्मनिपद में रहा ये ते रहने से ना। अभ्यास में हो गया ध आगे रहा धा धा के पर्व में रहा रहने से अभी धा को स्नाभ्यस्त और इसे धा का आकार लोप हो जाएगा धा का आकार लोप हो जाने से हो गया धोकार फिर आगे तय है तो खरीचर से तो हो गया अनुसंधते धा धातु है सम धा धातु किस अर्थ में संपूर्व पूर्वोध कर्थ अभीपूर्वस्तु तो, भाषण मेलने संपूर्व चापूर्व तो मेलनाथ अनुसंधत्ते अर्थात मेलनम करोति दोनों प्रकरण का मेलन करते एक एक भाष्य में आत्मनः जिस आत्म से स्वप्न मयादिपत्शादी रसादयः रोशलक्षण संघाता आत्म मैया विसर्जिता उत्तर यस्मात्म आत्मा से स्वप्न मयादिवत्न मयाद जैसे स्वप्नों अर्थ कल्पित आकाशादी क्रमेण रहादयकोशलक्षण संघाता जैसे स्वप्न माया स्वप्न माया अलग है स्वप्नों में जैसा बन जाता है माया भी जैसा दिखा देता है ऐसे ही आकाश आदि सब आकाश आदि क्रमें सब पांचों भूतों का उत्पन्न हो करके आगे फिर वनस्पति आगे ब्रीही आगे अन्न ये सब रस अन्न रस ये कोश का उत्पत्ति ये कहा गया आत्म माया विसर्जिता इतिम ये दसम श्लोक में ये आया था आत्माया विसर्जिता ये सब जब घटा का सब आत्मा माया विसर्जिता कहा जाता है आकाश आकाश से वायु वायु से तेज तेज से जल जल से पृथ्वी पृथ्वी से ओषदय ओषदय से अन्नम अन्नात पुरुष ये तैतरे उपनिषद का क्रम दिखाया गया वो तो अलग प्रकरण अलग प्रक्रिया में दिखाते हैं यह हिरण्य गर्भ क्या है तो हिरण्य का हिरण्य गर्भ सूक्ष्म हो गया सूक्ष्म शरीर पंचमहाभूत उत्पन्न होने के बाद हिरण्य की उत्पत्ति होगी तो पंचमहाभूत पहले से उत्पन्न होगा तो ईश्वर का कार्य है कि पंचमहाभूत का उत्पत्ति और हिरण्य की सृष्टि तो आगे हिरण्य आ जाने के बाद फिर आगे हिरण्य की सृष्टि विराट इत्यादि की उत्पत्ति ये स्थूल प्रपंच की उत्पत्ति ये हिरण्य गर्भश्वर का कार्य हो गया अर्थात ईश्वर ब्रह्म माया विशिष्ट वो पंच महाभूत उत्पत्ति ऐसे यहाँ किंतु हिरण्य इत्यादि का बात नहीं दिया है पंच महाभूत आगे अन्न और ये सब जीवों का शरीर ये खतन हुआ है यही जो आकाश इत्यादि कहते है नहीं जब उत्पन्न होता है वो पंचीकृत नहीं है उत्पन्न हो जाने के बाद आगे पंचीकृत होगा जो आत्मा से पहले आकाश होगा यह पंचीकृत ही है आगे पंचीकृत हिरण्य गर्भ का कार्य है ये जो भूतों का उत्पत्ति करना ईश्वर का कार्य है अच्छा आगे विसर्जित है ये सब संघातक तो कहा गया स आत्मा यथा खम तथा संप्रकाशित तो ये आत्मा स आत्मा वो आत्मा अस्मा अस्मा अर्थात भाष्यकार कहते हैं अर्थात ग्रंथकार कहते हैं क्योंकि एकादश श्लोक में कहा गया खं, आ, खं यथा संप्रकाशित आत्मा खा संकाशित तत्मा यथा संप्रकाशित संकाशित तो ग्रंथकार कहते हैं ओ आत्मा अस्माभिर् यथा खम तथा इति सम्रकाशित जैसे आ, आकाश है ऐसे आत्मा है विभाजन वास्तव नहीं है जैसे घटादि के द्वारा आकाश का विभाजन है इसी प्रकार की देहादि के द्वारा आत्मा का विभाजन तो आत्मा ही आकाश बद इत्यादि श्लोके ही ये तृतीय श्लोक में आया था आत्मा ही आकाश व जीवे ही घटाकासे घटाकाशेदित इस प्रकार की तृतीयश्लोकता है आत्मा ही आकाशबद्ध इतना दे दिया ये तृतीय श्लोक में आया था आत्मा ही आकाशव जीवर्घटाकाशिवो घटाकाशेबोदिता घटाकाशेव उदित कथित टीका में प्रकृत से पर आत्मन श्रौतम आहा जो प्रकृत हुआ परमात्मा ये स्रौत श्रौत अर्थात श्रुतौ भव इति स्रोत अर्थात श्रुति प्रतिपाद्य इसमें क्या निश्चय फिर निष्पत्ति क्या हुआ भाष्य में न तार्किक परिकल्पित आत्मवत पुरुष बुद्धि प्रमाण इति अभिप्राय तार्किक परिकल्पित आत्मवत तार्किक लोग आत्मा का जैसा कल्पना करते हैं तार्किक लोग आत्मा को देख सकते हैं तार्किक लो आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होगा उनको मन, मन से होगा हाँ तो मानस प्रत्यक्ष होता है उनको तो कहते ऐसा तार्किक परिकल्पित बध ऐसा नहीं है तो आत्मा कभी मानस प्रत्यक्ष नहीं होगा तार्किक और परिकल्पित आत्मा तो नहीं ऐसा अगर पुरुष बुद्धि प्रमाण गम्य पुरुष का बुद्धि उत्पादन करने वाले जो प्रमाण है ये चक्षु स्त्रोत्र इत्यादि के द्वारा हमको सब चाक्षु श्रावण ज्ञान होता है उसको कहते हैं पुरुष बुद्धि प्रमाण पुरुष का बुद्धि उत्पादन के लिए जो प्रमाण है तीन नंबर टिप्पणी दे दिया पुरुष बुद्धि बुद्धिजनक प्रमाण इंद्रियम तदगम्य आत्मा गम्य नहीं है अथवा पुरुष बुद्धि उद्भावित प्रमाणम अनात्म शास्त्रम अनात्मशास्त्र इस न्याय इत्यादि तद गम्य ये न्याय गम्य नहीं है ये आत्म तत्व लोग कहेंगे मानस अप्रत्यक्ष हो जाएगा आत्मा का ये सब नहीं है अभिप्राय एकादश लोग उच्चारण करेंगे आगे आगेटिका में वे पाँचकोश जो कथन हुआ उसके ऊपर कहते हैं मनुष्योहम प्राणियों प्रमाताह कर्ता भोक्ताहमें पंचा विशिष्टा यद स्वरूपम अगतम प्रत्येक चैतन्य तद्रह्म जीवपरवक्ये तैत्श्रुतेपर्यम तत्र बृहदारण्यक्रुतेर भी तात्पर्य आह मनुष्योहम कितम करता है अन्नमय कोश अरे प्राणी अहम प्राणमय प्रमाता अहम करता भोक्ता प्रमाता प्रमाताह कहता है मन मन और कर्ता हम कहने से विज्ञानमय भोक्ता हम आनंदमय सुख दुख का भोगता है इति पंचा विशिष्टान ये जो पांच कोष हो गए उसके साथ आत्मा साधात्म्य क्या चैतन्य विशिष्ट होकर के ये पाँच कोष चैतन्य विशिष्ट होते हैं ये पांच विशिष्टा नाम यदि एकम स्वरूपम स्वरूपम अर्थात ये पाँच भी विशिष्ट हुए तो ये सब पाँचों के विशेषण ये पाँचों का विशेष्य है चैतन्यम यद एकम स्वरूपम स्वरूपम अर्थात इनका सब जो विशेष्य है विशेष्यम और वो पाँचों कोषों में अनुगत है अनुगतम प्रत्यक्ष चैतन्यम तद ब्रह्म ये पांचों कोष में जो अनुगत है वही ब्रह्म है ये पाँचों कोष में हम ही ताद्यात्म्य करते हैं कभी हम शरीर के साथ आध्यात्मिक कभी मन के साथ कभी प्राण के साथ तो वही प्रत्येक चैतन्य त्रह्म तो एवं जीव पर ओर ऐक्य जीव और, और परमात्मा ये एक है इसमें तैत्तरीय श्रुति का तात्पर्य है ऐसे कह करके तत्र बृहदारण्य का श्रुतेर भी तात्पर्य तत्र अर्थात जीव पर ओर जीव पर ऐक्यम ये तैतरीय श्रुति में कहा गया तो उसी ऐक्य में बृहदारण्य श्रुति का भी तात्पर्य बृहदारण्य के सभी उपनिषद जीव भ्रमण और ऐक्यम करते हैं दोयोर दोयोर मधु ज्ञाने प्रकाशितम प्रकाशितम चैव चैव यथा पर ब्र्मा प्रकाशित पृथिव्याद यहाँ प्रकाशि बृहदारणिक उपनिषद का द्वितीय अध्याय अंति का अंतिम मधु विद्या का विचार आया है इसको दिए हैं देखिए नौ नवटिप्पणी दिए हैं नीचे में मधु ब्राह्मण इति द्वितीय अध्याय से पंचमें ब्राह्मणे यम पृथ्वी सर्वेशा भूता मधु अशे पृथ्वी सर्वाणी भूतानि मधु तो ये बाकी आरंभ से देखें ईम पृथ्वी सर्वेशम भूताना मधु मधु अर्थात कार्य ये जो पृथ्वी है ये सारे भूतों का कार्य सभी भूतों का धर्मा धर्म मिल करके ये पृथ्वी बना है जिनको पृथ्वी से अपना भोग प्राप्त होना है उनका धर्मा धर्म ये पृथ्वी बनाने में लगेगा जैसे सत्संग भवन हम लोग का प्रार्भ से बना हुआ है तभी हमको फल मिलता है तो इसी प्रकार के कहते हैं पृथ्वी सारे भूतों का मधु और अशी पृथ्वी ही सर्वाणी भूतानि मधु और इस पृथ्वी का भी अस्सी पृथिवी चतुर्थी दिया ष्ठी अर्थ है अर्थात तो अश् पृथिव्या सर्वाणी भूतानि मधु ये पृथ्वी का ये जितने सारे भूत है ये पृथ्वी का कार्य है अर्थात तो अभी सारे भूत हो गए अध्यात्म अध्यात्म का कार्य हो गया अधिदैव पृथ्वी और अधिदैव का कार्य हो गया अध्यात्म ये सारे भूत अर्थात सारे भूत ये पृथ्वी को बनाते हैं और ये पृथ्वी ये सारे भूतों को बनाता है, ये सर्वत्र अध्यात्म अधिदैव मिल के ये जगत बनाते हैं आगे यम पृथिव्याम तेजोमयो अमृतमयो पुरुष पुरुषो यम अध्यात्म शारीरस तेजमयो अमृतमयो पुरुषो अयम स यो अय आत्मा इदम अमृतम इदं ब्रम इदर्विप जो ये पृथ्वी में तेजमय तेजमय प्रकाशमय चेतन प्राणी अमृतमयुरुष यस्य अयम अध्यात्म शारीर जो ये शरीर में है अध्यात्म तेजमय अमृतम पुर अयम है वो ही एक अतरियामी वो पृथ्वी में हे वो जीवम तो वही सर्व है पर इदम ब्रह्मा इदम सर्वम वो ब्रह्मा है जो अंतर्य है वही ब्रह्मा है वो पृथ्वी में भी है वो जीव में भी है एवं आदि रूप इत्यर्थ इसी को द्वोर्द्वोर मधु ज्ञान श्लोक में कहा गया द्वोर्द्वे अर्थात तो अध्यात्म अधिद प्रत्येक पर्याय में ये जीव और पृथ्वी आगे तेज आगे जल वायु ये सब इस प्रकार कह प्रत्येक पर्याय में दिखाया अर्थात जो अध्यात्म है वो अधिदैव है जो अधिदैव है वो अध्यात्म है समान दिखाएंगे परम ब्रह्म प्रकाशितम मधु ज्ञाने मधु ज्ञाने अर्थात मधु का अर्थ आत्म विद्या ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञानस्य ज्ञान यस्मिन तो ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान ज्ञान अर्थात विचार के लिए ज्ञान मतलब ज्ञान शब्द है विचार के लिए ब्रह्म ज्ञान के लिए जो विचार वो जिस प्रकरण में है जिस अध्याय में है उसको मधु ज्ञान का है मधु का अर्थ है ब्रह्म ज्ञान और ज्ञान का अर्थ है या ज्ञान उपलक्षित है विचार ब्रह्म ज्ञान का विचार जिस प्रकरण में है वो हो गया मधु ज्ञान मधु ज्ञान अर्थात मधु ब्राह्मण द्वितीय अध्याय का पंचम ब्राह्मण तो द्वोर द्वोर मधु ज्ञान अर्थात द्वितीय अध्याय का पंचम ब्राह्मण में परम ब्रह्म प्रकाशितम प्रकाशितम प्रतिपादितम और पृथ्व्याम उदर ए चैव यथाकाश प्रकाशित तो जैसे पृथ्वी में और उदर में अर्थात तो पृथ्वी में अर्थात बाहर में जो आकाश है और उदर में अर्थात तो अंदर में जो आकाश है वो एक ही है जो बाहर का आकाश है वो अंदर का आकाश है जैसे दोनों एक ही है इसी प्रकार की जो अधिदैव है देवता है आदित्य है वही चक्षु हैं इसी प्रकार की अध्यात्म अधिदैव ये सब एक निर्णय किया गया और वही ब्रह्म है शरीर के अंदर जो आकाश है पेट में है हृदय में है पैंक जो आकाश है और जो अमृतमय तेजोमय पुरुष अर्थात जिसको हम चेतन कहते हैं जो अधिदव में है और जो जीव में है ये दोनों एक ही है वही अंतर्या है वही ब्रह्म है टीका में मधु ब्राह्मणे बहुशु पर्यायु अधिद अध्यात्म अध्यात्म विभक्तो स्थान अयम एवं स इति परम ब्रह्म आगे पाठ संशोधन करना है परम ब्रह्म प्रत्यक्ष क दिया है नो कट जाएगा क काट करके ऊपर में लिखिए प्रत्यग गुतम प्रत्यग भूतम इतना लिखना है ब्रह्म प्रत्यक क काट करके प्रत्यग भूतम ठीक है नीचे से द्वितीय पंक्ति में आरंभ में ब्रह्म प्रत्यूत <coughs> मधुब्राह्मण में बहुषु पर अदिद अध्यात्म विभक्तो विभागो अतिदव अध्यात्म भूतम् <coughs> प्रकाशितम् प्रकाशितम् प्रकाशित भूतं प्रत्यगभूत में बिंद रहेगा <coughs> भूतं आगे प्रकाशित मधु ब्राह्मण में बहुसु पर अद्यात्म विभाग करके अधि विभक्त स्थान ये दोनों स्थान पर अर्थात अधिदैव में अध्यात्म में अयम है स ये वही है दोनों एक ही है इति परम ब्रह्म जो कि प्रत्योगभूत जो परब्रह्म है वही प्रत्योगभूत प्रत्योगभूत अर्थात प्रत्यगात्मा इसी प्रकार की प्रकाशित कहा गया अतः अस्मिन् अस्हदारण्यक सुतेरअी ब्रह्मात्मक्य तात्पर्य इसलिए गृहदारण्यक श्रुति जिसमें मधुब्राह्मण है वो भी ब्रह्म आत्मा का ऐक्य में उसका तात्पर्य है उसी बात को कहता है तत्र दृष्टान्त इसमें दृष्टांत श्लोक में दिया पृथिव्या चैव यथा यथाकाश प्रकाशित तब बाहर में जो आकाश है अंदर में पेट में जो आकाश है वो एक ही आकाश है आगे टीका में पाठ संशोधन करना है टीका में न केवलम आगे लिखना है मात मात में क्यों होना चाहिए मात छुट गया तो, मात तो हलन अर्थात न केवल आत्मय क्यों मत में जो आकार आया वो आगे के लिए जाएगा मकर पूर्व के साथ न केवलम आगे न केवलम आत्म के तैत्व तात्पर्यम किंतु गृहधारण्य श्रुतेर अभी अहम केवल आत्मक्य में तैत्तरीय श्रुति का तात्पर्य पांच कोश को जो प्राण देता जीवन देता है चेतन देता है वो आत्मा है वही सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है तो जो ब्रह्म है वो पंचकोश का अंदर में है तो वहाँ जैसे अध्यात्म और अधिदैव अधिदैव अर्थात तो जो प्रत्यगात्मा और ब्रह्म दोनों का ऐक्य कथन जैसे किया गया तैत्यश्रुति में तो यह कहते हैं केवल तैत्यश्रुति का वो तात्पर्य नहीं है वृदारण्य श्रुति का भी वही तात्पर्य है भाष्य में किंच अध्यम अध्यात्म चेजमयो अमृतमय पुरुष पृथिव्यादि अंतर्गत यो विज्ञाता पर एव आत्मा ब्रह्म इति ब्रह्मर द्वैत आ के ऊपर एक नंबर टिप्पणी लगेगा परम आदव ब्रकाशित भाष्य में कि दैव अध कहते हैं अर्थात ऐतिर में तो ऐक्य कहा गया और भी अर्थात अधिदैवम अध्यात्म च जो अधिदव है वही अध्यात्म है वही तेजमयो अमृतमयः है पुरुष पृथ्व्याधि अंतर्गत जो पृथ्व्याधि में है और जो विज्ञाता विज्ञाता अर्थात जो अध्यात्म में है प्रत्येक जीवन में है मैं जानता हूँ कहता है तो वो कौन है कदम पर एव आत्मा ब्रह्म सर्वमिति वो परमात्मा ही है प्रत्येक जीवन में वही है सर्वमि द्वोर्द्वो क्षयात परम ब्रह्म प्रकाशित द्वैत क्षय होने परम ब्रह्म तो हो इसी प्रकार की द्वोर द्वोर हो करके दिखेंगे जब तक द्वैत क्षय नहीं हुआ द्वैत दिखेगा तो इसलिए कहते हैं आद्वैत क्षयात ये आदवित आंगे मर्यादा होगा अभिविधि होगा पूरा तो आद्वितयात दोईतक द्वैत का भान होगा मर्यादा होगा आगे वो द्वित भान नहीं होगा आ द्वित क्षयात इसलिए एक नंबर टिप्पणी दे दिया आदितक्षया दी थी द्वैतकारीन ब्रह्म उपदेश से ये जो अभी बृहदारण्य को उपनिषद उपदेश करता है ये क्या ज्ञानी को करेगा ना अज्ञानी को करेगा अज्ञानी को करेगा इसलिए कहते हैं द्वैत द्वैतकालनवाद ब्रह्म उपदेश से ब्रह्म उपदेश द्वैतकालीनहतवाने तदा न आदत नहीं आवैतिया दैतक्ष आदत नहीं दैतक्ष द्वैतक्ष से पूर्व तक टिप्पणी देता है तदाने द्वोर्द्वयोरती द्वोक्तिर अविरुद्धा सा अनुवाद रूपा न पुनः प्रतिपादिका भाव तो ये जो मधुब्रामण में द्वोर्द्वोर कहा गया है क्योंकि मधुब्राह्मण अज्ञानवस्था में उपदेश के लिए इसलिए तब तो द्वैद्वैत तो है इसलिए द्वैत तो द्वैत जब तक क्षय नहीं होगा तब तक ब्रह्म ये द्वैत हो द्वैत रूप से ही प्रकाश होगा तो ठीक है टिप्पणी में आगे कहते हैं सापि अनुवाद रूपा जो द्वैत का कथन करता है ये श्रुति करती है वो भी अनुवाद न तो प्रतिपादिता अर्थात द्वैत श्रुति के द्वारा प्रतिपादन नहीं हो रहे हैं तो भाव बाघात प्राग अवस्थितम अध्यारोप कालीनम एवं द्वैतम बाध होने से पहले अवस्थित है जो अध्यारोप काल जब तक बाध नहीं हुआ तब तक अध्यारोप है बाधात प्राग अवस्थितम अध्यारोप कालीनम अध्यारोप अर्थात द्वैत प्रतिभाष कालीनम है द्वैतम द्वैर्द्वरित अनुद्यते न तो मोक्ष काल तत्सत्व विवक्ष्यते मोक्ष काल में द्वैत रहेगा ये बात नहीं कहा जा रहा है और ये द्वैत को कहना श्रुति का तात्पर्य नहीं है ये तो लोक प्रसिद्ध है श्रुति तो इसके द्वारा ब्रह्म प्रकाशित हो रहा है वही बात कह रहा है ये आगे वहाँ एक मंत्र है कि रूपम रूपम प्रतिरूप बहूब तस्व रूपम प्रति तस्व रूपम प्रति चणा वही परमात्मा रूपम रूपम प्रतिरूप अर्थात प्रति जीव को लेकर के रूपम रूपम प्रतिरूप बहूब प्रतिबिंब हो गया प्रत्येक जीव में वही परमात्मा प्रतिबिंब हो गया तो प्रतिबिंब अर्थात बुद्धिवृत्ति में प्रतिबिंबित तो होता है चिदाभाष होता है तो चिदाभाष यही जीव बनता है तो कहते हैं परमात्मा प्रतिबिंब क्यों होता है ये जीव क्यों बनता है चिदाभास को ही जीव का व्यवहारिक रूप कहा जाता है क्यों बनता है कहते हैं तसे रूपम प्रतिचक्षण उसी परमात्मा का रूप का ज्ञान के लिए जीव क्यों बनता है परमात्मा को जानने के लिए कौन बना है जीव परमात्मा बना है परमात्मा जीव बनता है परमात्मा को जानने के लिए ऐसा ही क्या चलता है कहते इसका उत्तर है कि ये लीला तो वही अर्थात कहते हैं ना वही खेलता है तो ये सब लीला चलता है तो परमात्मा ही जीव बनता है क्योंकि परमात्मा को जानने के लिए ये सब वेद का मंत्र जब देखेंगे <laughs> तो जगत का सारे सत्य तो बुद्धि ये चला जाएगा तो स्वयं है तो उसको क्यों? लीला यही कहा जाएगा यही माया है अर्थात ये समझना कठिन है कि क्यों बन रहा है ये अगर वही स्वयं ज्योति है तो फिर ये क्यों हो रहा है तो इसलिए कोई कारण नहीं है इसलिए ऐसा कहते हैं ये जो वैदिक <laughs> शास्त्र है ये में सारे सृष्टि का जितना विचार करें अंतिम में कहें लीला मात्र इसका अन्य कोई कारण नहीं है केवल खेलने है लिए आप लोग आप जानते हैं चाइनीज चक्कर क्या होता है चाइनीज चक्कर नहीं जानते वो एक तो बोर्ड होता है इसमें सब छेदा छेदा, छेदा रहेगा और उसमें एक गोली होगा नहीं तो एक पॉइंटर जैसा रहेगा उसमें लगाएंगे और विपक्ष होगा सब छः आदमी खेल सकते हैं आठ भी खेल सकते हैं तो यहाँ से ले करके आप अपना डॉट को उस तरफ से पहुँचाना है तो कभी कभी कोई विपक्ष नहीं है एक आदमी वो क्या करेगा ऐसे एक आदमी को भी लूडो भी खेलता है वो दोनों पक्ष से डालेगा कोई ये नहीं है क्योंकि डालना तो डालने में तो अपना कुछ ये नहीं रहेगा ना तो डालेगा जैसे होगा उसी मुताबिर चलाएगा और निरपेक्ष हो एक आदमी लूडो खेल सकता है तो इसी प्रकार की परमात्मा यो कर रहा है बिल्कुल निरपेक्ष हो करके खेल रहा है वो चाइनीज शिखर इसी प्रकार के उसमें थोड़ा बुद्धि लगता है क्योंकि उसको हराना है तो बुद्धि लगाएगा किंतु जब चाइनीज शिकर एक आदमी खेलता है ना बिल्कुल निरपेक्ष होकर के खेलता है वो विलक्षण उसका आनंद है निरपेक्ष होकर के अर्थात तो उसको हराऊंगा इसलिए तो मैं अधिक चाल चलूंगा उसको तो कम चाल एक ही आदमी खेल रहा है वो इस प्रकार नहीं खेलेगा इस पक्ष में आने से उसका सबसे ऊंचा बुद्धि लगाएगा उस पक्ष में जाने के से सबसे ऊंचा बुद्धि लगाएगा एकदम निरपेक्ष हो जाएगा जितना जितना ऊपर उठेगा उतना उतना निरपेक्ष हो जाएगा उतना उतना खेल होगा उसका पूरा नाटक कहीं कुछ नहीं है किसी को सपोर्ट नहीं है कुछ नहीं करेगा इस प्रकार से आधारभूत होगा आगे टीका में अच्छा भाष्य में देख रहे थे द्वयोर द्वोर आदवैत क्षेत्र ये द्वैत जब तक क्षेय नहीं हुआ ब्रह्म द्वोर द्वोर अध्यात्म अधिद्वैव रूप से प्रकाशित होगा होता है टीका में अधिदैव पृथ्व्यादो अध्यात्म चरि टीका में प्रथम पंक्ति में अधिदैवम अधिदेव और आदो और अध्यात्म चरीर प्रतिशरी तेजोमयो का अर्थ ज्योतिर्मय वो मधु का व्याख्यान देते हैं तेजोमय अर्थात ज्योतिर्मय आगे ज्योतिर्मय का अर्थ कहते हैं चैतन्य प्रधान यही ज्योतिर्मय हुआ आगे अमृतमय अर्थात अमरण धर्म तो तो हाँ। भी भी अर्थात तो वहाँ अभिमानी को लेकर के नहीं तो सब वो तो शरीर है जीवर तो सब हो जाएगा अर्थात तो उसमें जो चिदाभा आता है ना जो की तादात में करता है उसको लेकर के हम एक जड़ चेतन विभाग कर लेते हैं व्यवहार में तो ये चेतन में दो भाग कर देते हैं अध्यात्म अध्य अनुग्राह चेतन में दो भाग होते हैं और एक जड़ हो गया हम बिल्कुल उसको जड़ ही कहते हैं उसको अधिभूत में डाल देते हैं जहाँ चेतन स्वीकार नहीं करते हैं पारमार्थिक रूप से वो भी चेतन है व्यवहारिक जहाँ चेतन नहीं कहते हैं उसको अधिभूत कह देते हैं तो बाढ़ आ गया कहते हैं ये अधिक आधि, आधि भौतिक ताप कहते हैं बिल्कुल जड़ है जल बह गया तो घर बह गया ये आधि भौतिक तेजमयो ज्योतिर्मय चैतन्य प्रधान ये हो गया आगे अमृतमय अमृतमय क्या था अमरण धर्म अमरण धर्म यहाँ प्रातिपदिक क्या होने से अमरण धर्म पुंगलिंग होगा मतलब प्रथमांत होगा धर्मन किंतु धर्म धर्म में प्रातिपदिक क्या होता है धर्म धर्म कहते हैं धर्म पर तो तुम नहीं जाए किंतु अमरण धर्म में बहुत होता है तो अमरणम धर्मो यश्य करने से फिर धर्मांच केवला अनिश प्रत्य हो जाता है समासांत तो। समाशांत ये समासांत तो अनिश्च प्रत्य हुआ तभी अमरण धर्मन बन गया अमरणम धर्मो यश्य तो अमरणम सुधर्म शु, शु हो गया सु सू गया आगे अनिचे आ गया अनिच् बचेगा अन्य धर्म में यशी च से अकार गया अमरणर्मा प्रातिप हो गया ये सूत्र है अमरण रागे पुरकूर्ण अमृतमय तय तेजम अमृतम अमृतमय पुर पुष्कार पूर्ण पृथिव्याद शरीर चगत पृथिव्याद शरीर च पृथिव्यादिद शरीरे शरीर अध्यात्म इसलिए पृथ्वी आदि शरीर पृथ्वी आदि में जो अंतर्गत अंतर्गत तीसरा भाष को लिया जाएगा और पृथ्वी आदि में अंतर्गत कहने से अर्थात शरीर में जो प्रवेश किया है इस प्रकार लिया जाएगा और यह शरीर च अंतर्गत शरीर अर्थात जीव जीव का जो शरीर होता है उसमें भी जो अंतर्गत अर्थात पृथ्वी में अंतर्गत होकर के वो पृथ्वी देवता बन गया और ये शरीर में मनुष्य शरीर में आकर के वो जीव बन गया तो वहाँ पृथ्वी आदि शरीर ये दोनों को जड़ को लेता है उसमें जो अंतर्गत हुआ अंतर्गत अर्थात उसमें जो तादात किया प्रवेश किया पर योज्ञाता वो प्रवेश करके विज्ञाता बनता है कहते स पर आत्मा परमात्मा ही है सपर एव आत्मा तेन सविज्ञाता तेन तीन विपणी तेन विज्ञातुर्म अशेषण विज्ञातुर्म विशेषण बत्व, बत्व कथन बत्व में एक आधा तो छूट गया विज्ञातुर टिप्पणी तीन नंबर टिप्पणी विज्ञातुर ब्रह्म विशेषण बत्व कथन ए न जो विज्ञाता है वो ब्रह्म ही है ब्रह्म ही अब शरीर के साथ मिल करके अब वो विज्ञाता बन गया तो इसलिए विज्ञातुर ब्रह्म विशेषण बत्व कथन है न जो विज्ञाता है वो ब्रह्म उसमें अनुगत हुआ है ब्रह्म विशेषणवान हो गया वो विज्ञाता तो भाग टीका में कहते हैं द्वितीय पंक्ति में जो दिया है ना तीन नंबर टिप्पणी में वो आधा तो चाहिए वहाँ वत्व बत्व जो एक तो है ना वहाँ क्योंकि आगे तो है तो वत मतु प्रत्यय हुआ विशेषण वाला ब्रह्म हो गया विशेषण वाला क्योंकि ब्रह्म में शरीर विशेषण बन गया तो ब्रह्म हो गया विशेषणवत विशेषण वाला ब्रह्म में शरीर विशेषण बन करके आ गया उसमें ब्रह्म में, में रहेगा विशेषण विज्ञातुर ब्रह्म विशेषण ब्रह्म हो गया विशेषण तदव ठीक है ब्रह्म विशेषण ब्रह्म विशेषण है जिसमें ब्रह्म का विशेषण ठीक है तो अनुगत को विशेषण ले लिया क्योंकि चैतन्य उसमें विशेष्य है फिर भी यहाँ विशेषण रूप से ले लिया ठीक है अनुगत कह करके भाष्य में तेन अर्थात ब्रह्म अनुगत होने से सविज्ञाता वो विज्ञाता बन जाते हैं सर्वम अच्छा ब्रह्म अनुगत होने से सविज्ञाता वही ब्रह्म ही विज्ञाता हो गया सर्वम पूर्णम अपरिच्छिन्नम ब्रह्म एवं इसलिए जो सविज्ञाता जो विज्ञाता हुआ प्रति जीव में प्रति अधिद में प्रवेश करके वो पूर्ण अपरिचिन्नम ब्रह्म इति परम ब्रह्म प्रकाशित प्रत्येक जीव में विज्ञाता रूप से जो प्रकाशित हो रहा है वो परम ब्रह्म ही है इसलिए केनोपनिषद में एक मंत्र है ना प्रतिबोधम विदि प्रतिबोध विदित मत अमृतत्व ही विंदते तो प्रतिबोध विदिता प्रत्येक प्रत्येक बोधम प्रति विदिता हमको ज्ञान हो रहा है यही ज्ञापक है कि ब्रह्म है क्योंकि ब्रह्म हो प्रतिबिंबित तो होने पर ही तो ये ज्ञान है ना तो इसलिए प्रत्येक बोध के द्वारा वो विदित तो होता है उसका प्रकाशक साक्षित्व ना विदित तो होता है टीका में अपवाद अवस्थायाम अध्यारोप असंभवात जिस समय में अपवाद करेंगे अपवाद अर्थात ज्ञानकाल अथवा जिस समय में, में ये विचार होगा अपवाद अवस्थायाम चार नंबर अपवाद अवस्थाया, अवस्थाया। द्वैत प्रतिषेध रूपे अस्मिन द्वैत प्रकरणे तथा भूत है मधु ब्राह्मण अभी पूर्व पक्ष शंका करता है अभी ये जो मांडू के उपनिषद चल रहा है अथवा मधु ब्राह्मण ये तो द्वैत का निराकरण करने का बात है क्योंकि आपको ब्रह्म ज्ञान कराना इनका तात्पर्य है अगर द्वैत का निराकरण करना है तो अपवाद अवस्थायां अपवाद अवस्थाया अर्थात तो अपवाद से अवस्था ये प्रकरण है अवस्था का अर्थ प्रकरण अपवाद प्रकरण में अध्यारोप असंभवा जहाँ अपवाद किया जाएगा वहाँ अध्यारोप फिर कैसे है अध्यारोप नहीं है तो द्वैर ध्वर कथम उचित है तत्रह तो अपवाद प्रकरण में फिर द्वैत का कथन कैसे हो रहा है ये पूर्व का शंका सिद्धांत उत्तर देता है आदवैतक्ष याद जब तक द्वैतक्ष नहीं हो गया ज्ञान नहीं हो गया तब तक ये द्वैत का कथन होगा क्योंकि द्वैत को आश्रय करके ही अद्वैत का कथन होगा ब्रह्मत द्वैत के द्वारा ही प्रकाशित होता है ये अज्ञान अवस्था में टीका मैं द्वैतक्ष पर्यतम ब्रह्म प्रकाशित आदवैतक्षया दैयर द्वैरिति पुनर्वादमात्र द्वोर द्वोर ये तो अनुवाद मात्र क्योंकि ये तो प्रत्यक्ष तो है द्वैत शब्द का प्रत्यक्ष है मधु ज्ञान पूर्वपक्ष कहता है कि मधु ज्ञाने मधु एवं प्रकाशितम न ब्रह्म ये आशंक्य मधु ज्ञान शब्द व्युत्पादय पूर्व पक्ष कहता है कि मधु ज्ञान में मधु मधु अर्थात कार्य ये सारे जीवों का ये पृथ्वी कार्य है और ये पृथ्वी का कार्य ये सारे जीव है ये का कथन हुआ है वहाँ ये ब्रह्म का प्रकाशन वहाँ कहाँ हो गया पूर्व पक्ष करने से मधु ज्ञान शब्द का अर्थ अभी कहते हैं भाष्य में प्रथम पंक्ति में कहा गया कि आदवित क्षेत्र ब्रह्म प्रकाशित पूर्व पक्ष पूछता है कौ को अर्थात पुत्र कहाँ इतिहा उत्तर देते हैं ब्रह्म विद्याख्यम मधु अमृत अमृतम अमृतम म को हलन करिए आगे मृतत्वम को काट दीजिए ब्रह्म विद्याख्यम मधु भाष्य में द्वितीय पंक्ति में ब्रह्म विद्याख्यम मधु अमृतम, आगे मृतत्वम इतना कट जाएगा अमृतम मोदन हेतुवाद विज्ञाते यस्मिन मधु ज्ञान मधुब्राह्मण तस्थ मधु ब्रह्म विद्या क्यों मधु ब्रह्म विद्या ही मधु है और वो अमृतम अमृत है क्यों मधु है क्यों अमृत है कितु मोदन हेतुत्व ये जो ब्रह्म विद्या है वो मोदन सुख का हेतु है ब्रह्म विद्या होने से आत्यंतिक सुखम ये जो मोदन हेतु हो गया मधु ब्रह्म विद्या विज्ञायते य अर्थात ब्रह्म ज्ञान विज्ञाते ये वो हो गया मधु ज्ञान मधु ज्ञान अर्थ मधुब्राह्मण दो पाँच ब्रेदारण का तस् को का उत्तर हो गया तस्मिन् तस्का में इत्यादि ना आगे भाष्य में हाँ किम इव अच्छा श्लोक में दिया ना दृष्टांत तो दे दिया जैसे पृथ्व्याम उदर पृथ्व्याम उदर ए च एव आकाश जैसे आकाश बाहर में भी है अंदर में भी है ये दोनों एक ही है इसी प्रकार की जो अध्या अधिदेव है जो अध्यात्म है वो एक ही है दृष्टांत तो दिया गया अभी दृष्टांत तो को ये व्याख्यान करते हैं पहले प्रश्नोत्त टीका में दिया किम अंतिम में वो भाष्य का पंक्ति पहले देख लीजिए किम एव इसके लिए दृष्टान्त तो क्या है उत्तर देते हैं भाष्य में पृथिव्या यथा एक आकाशो अनुमान न प्रकाशित लोक तद्वत्थ जैसे पृथिव्या च एक आकाश यथा एक आकाश आकाश एक है अनुमान प्रकाशितो आकाश एक है ये अनुमान से सिद्ध किया जाता है लोके लोक में अनुमान के द्वारा सिद्ध करते हैं आकाश एक है तद्वत इसी प्रकार की ये ब्रह्म भी एक हैं, वही अधिदैव में भी है वही अध्यात्म में भी है आकाश एक है अनुमान से सिद्ध करते हैं कैसे सात नंबर नीचे टीका में शब्द से क्वचित आश्रितत्व रूपवत शब्द क्वचित आश्रित आश्रित क्यों रूपवत आश्रितत्व हेतु नहीं दिया हेतु गुणत्व शब्द क्वचित आश्रित गुणत्वात्ववत रूप ये गुण है रूप में गुणत्व रहेगा इसलिए रूप कोचित आश्रित होगा रूपक कहाँ आश्रित होगा द्रव्य में क्योंकि वो गुण है द्रव्य में आश्रित होगा इसी प्रकार शब्द में गुणत्व रहेगा रहेगा वो भी कोचित आश्रित होगा तो जहाँ आश्रित होगा वो आकाश होगा आगे कहते हैं तच्च अभी शब्द का एक अधिकरण सिद्ध हुआ अभी क्या है वो पता नहीं है किंतु शब्द कहीं आश्रित तो होगा वो सिद्ध हुआ कहते शब्दाधिकरण सामान्यतः सिद्धम अभी शब्द का अधिकरण सिद्ध हुआ पारीशेष्याद आकाशमिति सिद्धम कहाँ रहेगा ये शब्द कहते अन्यत्र कहीं नहीं रह पाएगा इसलिए आकाश में रहेगा इसके लिए मुक्ता बली लिख दिए है टिप्पणी कार टिप्पणी में देखेंगे तो कल्पना तथा शब्द कहीं रहेगा अन्यत्र नहीं रह पाएगा अन्य द्रव्य में नहीं रह पाएगा इसलिए आकाश में ही रहेगा ठीक है आकाश में रहे किंतु आकाश नाना हो कहते हैं तो तछ कल्पना लाघवाद तो एकमे गम्यते वो तो जो आकाश होगा वो कल्पना लाघव एक ही मानिए तो क्यों नाना माना है तथाच तो च बहिंत एकमे आकाशम अनुमान प्रमाण्याम्यम अधिगतम इसलिए बहिर्ंत आकाशतः तो एक है अनुमान प्रमाण से ये जाना जाता है तथा तो अधिदवम अध्यात्म च ब्रह्म प्रत्यकभूतम सिद्धम इति ब्याचस्ट है जैसे अनुमान से आकाश बहि अंतर एक निश्चय हुआ इसी प्रकार की अधिदैव अध्यात्म ब्रह्म वही प्रत्योगभूत है सिद्धम ये श्लोकों का उत्तरार्ध हो गया आगे सात नंबर टिप्पणी देखिए शब्द से चक्षुर गुण अयोग्यत्वे छुट गया पाठ mm -hmm. चक्षुर्ग्रहणयोग्य शब्द चक्षु के द्वारा ग्रहण हो जाएगा mm -hmm. नहीं होगा mm -hmm. तो इसलिए चक्षुर्ग्रहणाग्य सती बंद्रिय ग्राह्य जातिम्वाद स्पर्शवत अनुमन शब्द गुणत्वे सिद्धे शब्द आश्रितो आश्रित गुणवादी सामान्यतः शब्दिककरण सिद्धम् प्रथम अनुमान देखिए शब्द गुण चक्षुर्ण अयोग्य सती बहिरीद्रिय ग्राह्य जातिमत्वात् हेतु तो हो गया चक्ष ग्रहण अयोग्य हो और बहिरींद्रिय ग्राह्य जाति वाला हो दृष्टांत तो देते हैंहण अयोग्य है जी। और स्पर्श में एक जाति रहेगा क्या जाती है स्पर्शत्व तो, वो तो इंद्रिय इंद्रिया ग्रहण हो जाएगा तो बहिर्ंद्रिय ग्राह्य जाति मत्व स्पर्श में रह गया तो स्पर्श में हेतु रह गया और स्पर्श में गुणत्व तो रहेगा रहने से अभी यत्र हेतु तत्र तो तो साध्य गुणत्व तो आ जाएगा अभी शब्द में चक्ष रहे ग्रहण तो रहेगा और बहिर्ंद्रिय ग्राह्य जातिमत्व शब्द में शब्दत्व श्रोत्र इंद्रिय से ग्रहण होगा तो हो जाएगा इसलिए कहते हैं शब्द में भी गुणत्व रह जाएगा हेतु रहेगा तो, रहे तो साध्य रहेगा अभी सिद्ध हो गया शब्द गुण आगे कहते हैं इति अनुमान न शब्द से गुणत्व सिद्धे शब्द अभी गुण सिद्ध होने से शब्द हो क्वचिद आश्रित तो, क्यों गुणवात्त तो, रूपवती सामान्यतः तो. शब्द कहीं ना कहीं आश्रित तो होगा क्योंकि गुण है जैसे रूप रूप गुण है कहीं आश्रित तो है शब्द भी गुण है कहीं आश्रित तो होगा पहले शब्द को गुण सिद्ध कर दिए फिर शब्द कहीं ना कहीं रहेगा अभी कहाँ रहेगा इसको निर्णय करेंगे कहते हैं शब्द न स्पर्शवत विशेष गुण हाँ। आगे विराम नहीं रहेगा शब्द स्पर्श वालों का विशेष गुण नहीं होगा स्पर्श वाले कौन कौन है वायु पृथ्वी जल तेज वायु स्पर्श वाले हैं कहते शब्द स्पर्श वालों का विशेष गुण नहीं है क्यों नहीं है अग्नि संयोग संशोधन करना है अग्नि संयोग असमवायिक कारण क लिखना है अग्नि संयोग असमवायिक कारणकत्व भाव सती कत्णकत्व अभाव सती।, सती आगे पाठ संशोधन करना है अकारण गुण पूर्वक अकार लिखना है आगे पूर्वक प्रत्यक्ष अच्छा थर्टी फोर हो गया थर्टी फाइव चलता है बहुत पीछे हो गया ये अच्छा अम पूर्णम पूर्ण निद पूर्ण मुद्यते पूर्णश पूर्णमादा पूर्णमेवशिष्य ओ शा शातिशा शंकर शंकरचार्य केशव sarashya uttamam vandate